कौन हो तुम बतलाओ हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करी बा जाओ हो हाँ तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करी बा जाओ नमस्कार हमने एक बात कही मैं आज आपका फिर से स्वागत है और मैं आपको याद दिला दूं कि हमने ये बातें जो बातों बातों में शुरू की थी इसकी हम अट्ठानवेवीं यानी कि 98 एपिसोड पर पहुंच चुके हैं अट्ठानवे पौड़ियां पा, अट्ठानबे पौड़ियां पायदान सीढ़ियां अट्ठानवे सीढ़ियां चढ़ चुके हैं और शतक पूरा होने में बस दो पायदानों की कमी और है तो आपको अगर मुझसे कुछ बात कहनी हो और जिसे आप चाहते हो कि सबके साथ साझा किया जाए तो भैया बता दो बता दो बता दो समय बहुत कम बचा है तो साहब आज की बात जो आज का हमारा गीत है ना उसी से जुड़ी हुई है आप ये तो आपने देखा ही होगा कि अक्सर हम अपने गीत में जो भी बात कहते हैं वो मोटे तौर पर हमारे एपिसोड की समरी होती है तो साहब आज की जो बातें हैं ना वो कुछ थोड़ी खाने पीने से रिलेटेड हैं अब आप सोच रहे होंगे साहब खाने में ख्वाबों का क्या जिक्र आ गया आज साहब खाने में ख्वाबों का बहुत जिक्र आता है और आज हम आपको पुलाव के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं तो ये पुलाव कौन सा है जो कि ख्यालों में आ रहा हो बिल्कुल सही समझे आप ये है खयाली पुलाव आप सबों ने शेख चिल्ली का नाम तो सुना ही होगा मैंने तो बहुत बचपन में ही सुन लिया था तो ये शेख चिल्ली साहब की जो बातें थी ना वो अक्सर कभी छोटी छोटी कहानियों के रूप में कही जाती है यानी कि शेख चिल्ली साहब ने जब एक मुर्गी पालने की बात सोची थी तो वो वहां से सीधे राजकुमारी से शादी करने पर पहुंच गए थे तो वो शेख चिल्ली के ख्वाब थे और खयाली पुलाव तो वो पुलाव होता है जो हम अपने मन में पकाते हैं और कभी कभी उसी को खा भी लेते हैं मगर खाते कहां हैं पेट में नहीं साहब दिमाग में ख्याली पुलाव बहुत अच्छी चीज हो सकती है अगर वो हमको किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित कर सके अब मैं आपको एक यहां पर एक किस्सा अपना बता दू और फिर उसके बाद वहां से हम आगे चलेंगे ख्याली पुलाव बहुत बचपन से बनाता चला रहा था मैं अपने बारे में बता रहा हूं मुझे ख्याल है कि टेंथ क्लास का एग्जाम होने वाला था और बचपन से ही यह बात तो दिमाग में बैठा दी गई थी कि भैया बोर्ड का इम्तहान जब दोगे तब समझ में आएगा कि इम्तहान क्या चीज है इम्तहान होता क्या है और साहब हम भी भैया बोर्ड का इम्तहान के नाम पर हम बिल्कुल डरे बैठे हुए थे हमने कहा यार पता नहीं बोर्ड का इम्तहान क्या खास चीज होती है तो साहब टेंथ क्लास का अब आने वाला था और भैया हमको यह समझाया गया था कि अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो क्या होगा मगर किसी ने यह नहीं हमसे कहा कि फर्स्ट डिवीजन आ गई तो क्या होगा अब साहब हम वो आ गई तो क्या होगा यह हमने सोचना शुरू कर दिया सोचना कैसे शुरू कर दिया हमने उसके लिए खयाली पुलाव बनाने शुरू कर दिए हमें लगा कि अगर टेंथ क्लास में फर्स्ट डिवीजन आ गई तो समझ लीजिए कि सिकंदर की जीत जैसी चीज कुछ हो गए हो जाएगी यानी कि शायद हमको लगता था कि सिकंदर को दुनिया जीतने से जितनी खुशी मिलती होगी हमें भी वैसा ही कुछ मिलेगा अब हम उस वक्त मटीरियल चीज क्या मिलेगी ये तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो आज समझ में आता है कि अभी टेंथ क्लास पास हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई दस पास ही तो कहलाओगे और फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन का कोई मतलब है नहीं होता है भाई अरे यार कौनों डिवीजन में पास हो कौन याद रखता है कि तुम फर्स्ट डिवीजन में पास हुए थे मगर चलिए साहब तो उस समय के हमारे ख्याली पुलाव थे कि भैया फर्स्ट डिवीजन आ गई तो क्या होगा तो अब हमने अपने मन में ख्याली पुलाव पका लिए कि भैया जब फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी ना तो लोग हमारी थोड़ी इज्जत ज्यादा करने लगेंगे ज्यादा इज्जत अब अच्छा अब इज्जत भी किससे मिलती है और किससे मिलने वाली इज्जत आपके लिए महत्वपूर्ण होती है सवाल ये उठता है तो अब हमने सोचा कि भाई ये इज्जत अरे दोस्तों यारों से तो जो मिलेगी सो मिलेगी घर परिवार में थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी भाई बहनों में इज्जत बढ़ जाएगी और सब, सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये थी कि हम सोचते थे कि हमारा छोटा भाई जो है वो भी हमें इज्जत से देखने लगेगा वो उस समय तक तो बदतमीजी करता ही था और इज्जत से देखने की बात तो शायद ही उसने कभी सोची हो तो मतलब बचपन से जब से हमें याद है कि वो इज्जत से हमें उसके कभी देखा ही नहीं तो साहब अब हम सोचने लगे कि भाई अब दसवीं फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी तो इज्जत की बात हो जाएगी और हम मतलब बता सकेंगे लोगों को कि साहब हम फर्स्ट डिवीजन पास हैं मगर साहब खरामा खरामा रिजल्ट आ गया और साहब हम फर्स्ट डिवीजन पास भी हो गए मगर अब देखिए कि वो जो ख्याली पुलाव पकाया था उसमें क्या था कि लोग इज्जत करेंगे और आपको बड़ा सम्मान मिलने लगेगा और लोग कहेंगे कि साहब वाह बहुत आपने अचीवमेंट कर लिया मगर नतीजा क्या मिला नतीजा यह मिला कि भैया अब जो है पढ़ो आगे पढ़ो अब इंटर में फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए अरे भाई तो क्या हो गया यार अभी तो हाईस्कूल की फर्स्ट डिविजन की चिंता कर रहे थे फिर इंटर की तो अब एक नए खयाली पुलाव तो अब देखिए खयाली पुलाव और असली पुलाव यानी ख्याली पुलाव तो दिमाग में खाया गया और असली पुलाव पेट में जाता है आपको हम एक बात सच बताएं कि अगर ख्याली पुलाव मान लीजिए कि खयाली पुलाव से असली पुलाव बन भी गया तो उसका मजा वो नहीं रहता है क्यों नहीं रहता है? क्योंकि खयाली पुलाव जो है उसमें आपने इतना मेवा मसाला डाला होता है जो कि असली पुलाव में तो हो नहीं सकता असली पुलाव में ना तो आप उतना मेवा मसाला पाएंगे और ना उतना मेवा मसाला पड़ सकता है तो अब क्या होता है कि असली पुलाव ख्याली पुलाव की तुलना में बेहद कमजोर हो जाता है अब साहब ये तो मुश्किल हो गई कि भाई खयाली पुलाव मिला भी और उसने कुछ मजा भी नहीं आया अब दूसरी बात क्या है ख्याली पुलाव के साथ कि ख्याली पुलाव अक्सर ऐसा होता है कि पूरा नहीं होता मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि अक्सर कह रहा हूं मैं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम खयाली पुलाव में जो चीजें बनाते और तैयार करते हैं यानी जो कल्पनाएं करते हैं वो कुछ अन अचीवेबल टाइप की होती हैं। अब जैसे यहां पर आपको एक उदाहरण दू उदाहरण ये है साहब कि हमने भाई नौकरी की तलाश में बहुत आ, मतलब अब उसको अगर जो आ, ऐसे सचमुच में तो नहीं मगर अगर हम थोड़ी काव्यात्मक भाषा में कहें काव्यात्मक कह सकते हैं पता नहीं इस भाषा को कि नहीं मगर अगर काव्यात्मक भाषा में कहें तो बहुत चपले फटकाई हैं नौकरी की तलाश में तो उस समय खयाली पुलाव क्या होते थे उस समय ख्याली पुलाव होते थे कि भैया फलानी नौकरी मिल जाती तो फलानी नौकरी मिल जाती और साहब तब देखिए तब क्या होता अब यार हम अक्सर यह बात सोचा करते थे कि यार ये तो ठीक है कि फलानी नौकरी मिल जाती तो अब सोचते ये थे कि अच्छा जब जिनको ये फलानी नौकरी मिल गई उनको क्या हुआ उन्होंने क्या किया उसके बाद आखिरकार उस नौकरी के मिलने के बाद ऐसा क्या सुरखाब के पर हमें लगता है सुरखाब के पर लगने से कुछ खास बात होती होगी इसीलिए उसका हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब उनको वो नौकरी मिल गई तो सुर्खाब के कौन से पर लग गए उनके हमें यह लगता था कि सुर्खाब के पर लग जाएंगे तो साहब आपका नाचना लोग देखने लगेंगे ये मतलब जैसे मोर के जब पंख हिलते हैं तो नाचना लोग देखने लगते हैं तो उसी तरह से हमें लगता था कि सुरखाब के पर लग जाएंगे तो साहब लोग बाग नाचना आपका देखने लगेंगे भैया बड़ी कल्पनाएं करने लगे थे कि साहब नौकरी मिल जाएगी तो ये हो जाएगा नौकरी मिल जाएगी तो वो हो जाएगा तो अब यहां पर फिर वही बात सामने आती है कि खयाली पुलाव में आप इतनी बातें अपने मन में सोचते रहते हैं मगर अब आप यह बताऊं कि ख्याली पुलाव में और कल्पना करने में यानी कि जो कल्पना आपको मोटिवेट करती है उसमें क्या अंतर हो सकता है ख्याली पुलाव में और कल्पना में अंतर यह होता है कि कल्पना आपके दिमाग में आई और आप उससे मोटिवेट हुए और आपने मोटिवेट होकर के कुछ एक्शन किया तो यहां तक तो कल्पना रही ख्याली पुलाव में क्या होता है कि साहब आपने कल्पना की कि वो पूरा हो गया काम वो आपके दिमाग में ही पुलाव में आपने बनाया और वो पुलाव बन के तैयार हो गया जबकि असलियत क्या थी असलियत ये थी कि अभी तो मेरे भाई एक्शन हुआ ही नहीं यानी चूल्हे में आग लगी नहीं पतीले के अंदर डाल के आपने चावल और क्या पुलाव में जो भी पड़ता हो वो सब डाल के और साहब उसको चढ़ा दिया और आप सोचने लगे पुलाव बन गया और हमने खाना शुरू कर दिया अब यहां पर आपको एक बात बता रहा हूं देखिए भाई हंसीगा मत इस पर आप हंसेंगे तो मुझे सचमुच में बहुत चोट पहुंचेगी इसलिए हंसीेगा मत मगर मैं आपको सच बताता हूं यह उस जमाने की बात है यानी बात उन दिनों की है जबकि हम छपरा ब्रांच में फील्ड ऑफिसर थे मैंने आपको यह बताया होगा कि मैं स्टेट बैंक में भर्ती हुआ था प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे और उस जमाने में कहा यह जाता था कि शायद प्रोबेशनरी ऑफिसर बने हैं तो आपको चेयरमैन बनने से तो कोई रोक नहीं सकता और चेयरमैन मान लीजिए नहीं भी बने तो चेयर क्योंकि चेयरमैन की पोजीशन शायद पॉलिटिकल होती थी तो ये हुआ कि भाई आपकी इंदिरा गांधी वगैरह से तो जान पहचान उतनी है नहीं तो आप हो सकता है कि पॉलिटिकल वजह से चेयरमैन न भी बन पाए तो एमडी बन जाएंगे नहीं तो डीएमडी तो बन ही जाएंगे और मान लीजिए डीएमडी भी ना बने थोड़ी बहुत किस्मत गड़बड़ हुई तो सीजीएम तो बन ही जाएंगे तो साहब हम अब छपरा ब्रांच में फील्ड अफसर थे अब आपको क्या बताएं साहब कि उस जमाने में हमारी शादी भी हो चुकी थी और साहब हमारी पत्नी जो थी वो छपरा कभी कभार आती थी नहीं ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमें आजादी दे रखी थी वजह यह थी कि छपरा में बिजली नहीं आती अब देखिए बिहार के हमारे मित्र जो हैं वो नाराज होने लगे हैं कि अरे साहब ऐसी क्या बात कर रहे हैं हां साहब हम आपको सही बता बताते छपरा में उस जमाने में 24 घंटे में 30 मिनट बिजली आती थी और साहब हमारे एक छोटी सी बच्ची थी तो अब हमारी ये हिम्मत ना होती थी कि भैया उस छोटी सी बच्ची को गर्मी के दिनों में हम लेकर के और यहां छपरा में आए और साहब वो मतलब बच्ची तो तड़पने लगी तो साहब हम ये सोचते थे कि भाई वो वहीं रहे मतलब बनारस में रहे हम छपरा में रहे तो कभी कभार वो आ जाती थी हमारी पत्नी और जब आ जाती थी तो फिर हम हाथ का पंखा झलना बेसिकली तो उन्हीं का काम होता था मगर कभी कभार हम भी थोड़ा हाथ का पंखा चला देते झल देते थे और खासतौर से उस टाइम पर जबकि बिजली बस तनिक गई ही होती थी तो अब साहब क्या हुआ कि भैया जब ऐसा हो गया कि वो आई तो अब आने के बाद हम लोग की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था तो हम लोगों को ज्यादा बात करने का अनुभव नहीं था तो अब हम लोग थोड़ी बहुत बात करते थे तो उसमें एक बार उन्होंने हमसे पूछ लिया कि भाई आप ये बताइए कि आपका फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है अब साहब हमारा तो फ्यूचर के बारे में कोई प्लान था ही नहीं मगर अब हमारे दिमाग में एक ख्याली पुलाव पकने लगा और हम आपको सच बताएं कि हमने वो ख्याली पुलाव जो था ना वो उनके सामने परोस दिया अब उस ख्याली पुलाव में क्या था हमने कहा देखो और हम अगले छह सात साल में हम स्केल थ्री अफसर हो जाएंगे मतलब उस समय में स्टाफ ऑफिसर ग्रेड थ्री या ऐसा कुछ था तो हमने कहा हम वो स्केल थ्री हो जाएंगे फिर उसके बाद हम स्केल चार हो जाएंगे फिर उसके बाद हम रीजनल मैनेजर बन जाएंगे और इस तरह से करते करते हमने कहा कि और जब तक हमारी 20 साल की नौकरी होगी तब तक हम जनरल मैनेजर तो लगे होंगे तो हमारी बीवी ने हमसे पूछा भाई ये बताइए जनरल मैनेजर मतलब क्या करते हैं जनरल मैनेजर तो उसने पूछा कि भाई मतलब आप ये तो बताइए कि आज आप मतलब साइकिल से चल रहे हैं तो तब आपको क्या हो जाएगा मतलब जनरल मैनेजर बन जाएंगे तो आप क्या मोटर स्कूटर मोटरसाइकिल चलने लगेंगे हम बोले अरे नहीं यार हम तो रीजनल मैनेजर हैं उनको देखते हैं वो कार से चलते हैं तो जनरल मैनेजर भी कार से ही चलते हैं यार बड़ी खुश हुई बोली कि अच्छा यार ये तो बड़ा अच्छा है हमने का मगज देखो भाई हम टाइम ना दे पाएंगे तुमको उसने कहा यार ये क्या बात हुई कि आप आज भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तब भी टाइम नहीं दे पाएंगे हमने कहा क्या करें भाई जनरल मैनेजर का काम इतना होता है आप देखिए यह खयाली पुलाव चम्मच में भर भर के खाए जा रहे थे वो हमने कहा काम इतना होता है वो कहती है काम होता है तो मतलब क्या घर भी तो होता है हमने कहा भाई घर जो भी होता है मगर बैंक का काम तो काम तो करना ही पड़ेगा और आप सोचिए कि हमारी छपरा जैसी कितनी ब्रांचें हमको देखनी पड़ेंगी तो उसके बाद देखिए जितनी भी ब्रांचें आपको देखनी घर का काम आपको करना ही पड़ेगा और यह जो लड़की है ना इसको पढ़ाने का काम भी आपको करना है हमने कहा देखो यह सब हमसे ना होगा और साहब आपको हम सच बताएं तो ये बात चीत जो थी ना यानी जो शुरू हुई थी कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है वो एक साले झगड़े में बदल गई और वो झगड़ा किस बात पर था कि आप घर पर टाइम देंगे नहीं और अगर आप टाइम नहीं देंगे तो क्या यार हम कहेंगे हम भी भाई साहब सीरियसली हो गए सीरियस हो गए मतलब सीरियसली नहीं सीरियस हो गए और हमारी पत्नी तो सीरियस थी ही वो तो हमेशा ही सीरियस रहती तो अब साहब क्या हो गया कि हमने कहा भाई अच्छा छोड़ो यार ठीक है देखेंगे भाई घर के लिए भी कुछ टाइम निकालेंगे ये सब कह के हम चुप हो गए अब हम आज सोचते हैं कि अरे भैया वो झगड़ा उस दिन अच्छी भली शाम गुजर सकती थी कम से कम रिक्शे बैठ के वो छपरा में रिक्शे में बैठ के अगर जो आप म्युनिसिपल चौक चले जाते तो वही घूमना था हमने कहा म्युनिसिपल चौक जा सकते थे मगर उस दिन साले झगड़े में टाइम बीत गया तो खयाली पुलाव का नुकसान देखिए आप तो खयाली पुलाव की मुश्किल यह है कि खयाली पुलाव दिमाग में रहते हुए रहे और अगर वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आप उसी में जिंदा रह लेते हैं और जब आप जिंदा रह लेते हैं तो उसके चलते आपका बिहेवियर आपका व्यवहार आपकी बातचीत बदल जाती है यहां पर वो शेख चिल्ली साहब की कहानियां आपको याद आने लगेंगी तो साहब अच्छा ख्याली पुलाव का एक और बात आपको बताएं एक खयाली पुलाव ये था कि साहब खयाली पुलाव में हमने ये मतलब अब आपको देखिए सच बात बता देते हैं हम मतलब नैनीताल जाया करते थे कभी कभार हम लोग बचपन की बात बता रहे हैं आपसे बचपन में और थोड़ा बड़े हो गए तब भी नैनीताल जाते तो नैनीताल उस जमाने में फिल्में जो होती थी उसमें जो हीरो होते थे वो अक्सर एक खुली कार चलाते थे यानी कार जिसमें छत नहीं होती अब आजकल उसको क्या कहते हैं बताइए मुझे पता नहीं याद नहीं आ रहा है जो भी उसका नाम कहते हो तो उस कार में छत नहीं होती हमारी कल्पना ये थी कि साहब हम अपने साथ में अब उस जमाने में तो मतलब आज आपसे बताते हैं बीवी ही है मगर उस जमाने में सोचते थे कि कोई हीरोइन यानी लड़की हमारे बगल में बैठी हो और हम उस कार को चला रहे हो और उससे भी बढ़िया होगा कि खुली जीप हो गए खुली जीप को चला रहे हो और साहब वो बैठी हो और उसकी जुल्फे लहरा रही हो साहब ये हमारी कल्पना थी अब हम अब देखिये साहब इस वक्त चूंकि हमारी बीवी हमारे बगल में बैठी है रिकॉर्ड करते समय और वो हंस रही है अभी अभी तो हां से नहीं मगर थोड़ी देर बाद जब हम ये रिकॉर्डिंग पूरी कर लेंगे तब वो हमारा क्या हाल करेंगे हम ये नहीं बता सकते मगर खैर तो साहब हम जो थे वो मतलब चले भाई अब हम अपनी कल्पना में हम उस मोड़ मोड़दार घुमावदार सड़क पे अपनी जीप और या खुली कार चलाते थे और हमारी बीवी के बाल उड़ा करते अब साहब देखिए यह ख्याली पुलाव था और भैया यही पुलाव हमारा पक गया हमारी साहब नैनीताल पोस्टिंग हो गई अब भैया खुली कार तो नहीं थी मगर हमारे पास एक मारुति वैन हुआ करती थी हम उस मारुति वैन में अपनी बीवी को बैठा करके और दोनों बच्चों को पीछे बैठा करके मैंने बच्चों को पीछे पीछे इसलिए बैठाते थे कि भाई हमारी थी वैन होती है ना तो हम हमेशा डरते थे यार कि बच्चे आगे बैठेंगे और वैन में आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है कुछ लगव गई तो बच्चों को चोट लगेगी इसलिए पीछे बैठाते थे तो साहब बच्चे पीछे बैठे हमारी बीवी हमारे बगल में बैठी हम लोग खिड़कियां उड़कियां खोल के वैन तो उसमें एसी वेसी होती नहीं थी खिड़की उड़की खोल के चलाते थे और साहब सचमुच में भैया उनके बाल थोड़े घुंघराले हैं वो बाल उड़ते थे और बाल उड़ के कभी कभी हमारे मुंह पे लगते थे यार हम आपको सही बता रहे हम अपने ख्याली पुलाव को उस वक्त सोचते थे यार कि ये पुलाव हमने क्यों पकाया अरे बाल जब मुंह पे लगते थे इतनी छिड़ होती थी कि हम आपसे बता नहीं सकते तो हमारी पत्नी हमसे पूछा करती थी क्या हमारी जुल्फे आपको लग रही है हम कहते थे जुल्फे नहीं है ये ये झोंटा है जो मेरे मुंह पे आ रहा है अब साहब इस पर भी बहस होती थी भैया जुल्फ है या झोटा तो हम आपको बताए कभी कभी खयाली पुलाव सच हो जाए तो भाई क्या कहें अच्छा यहां पर हम आपको एक अपनी और व्यक्तिगत बात बताते हमारी पत्नी बड़े धार्मिक स्वभाव की है मतलब उनको भक्ति भाव में उनका बहुत दिल लगता है और हम उसके अब क्या कहें बिल्कुल विपरीत कह दें तो यह ज्यादा उचित होगा तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए देखिए इसका इसका ताल्लुक हमारी बात से है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा तो हमने उनसे एक दिन पूछा कि आप ये बताइए कि आप अल्लाह को मानती हैं बोले नहीं हम तो भगवान को मानते हमने कहा आप जीसस को मानती हैं बोली हम भगवान को मानते हमने कहा आप गुरु नानक को मानती हैं बोली हम भगवान को मानते हैं हम हमने कहा कि भाई आप ये चार हजार तरह के भगवान हैं उसमें से आप एक को मानती हैं चार हजार को आपने किनारे कर दिया यानी तीन हजार भगवानों को आप भी नहीं मानती मैंने कहा हमारा क्या है कि हम 4000 को नहीं मानते पूरे 4000 को नहीं मानते तो हम में और आप में खाली एक भगवान को नहीं मानने का फर्क है तो अब एक का अंतर तार उतना तो चल सकता है चार में एक तो परसेंटेज में देखो तो कितना कम परसेंटेज होता है तो अब हम ये बात यहां पर इसलिए लाए हैं क्योंकि देखिए अब यहां पर फिर खयाली पुलाव की बात आती है आप खयाली पुलाव में भगवान से बहुत सी चीजें मांगते हैं हमारी पत्नी के खयाली पुलावों में वो अक्सर भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठी रहती हैं और अक्सर कुछ व्रत उपवास भी करती हैं। और वो क्या करती हैं कि वो अपने ख्याली पुलावों में भगवान से चीजें मांगती रहती है और उनको लगता है कि वो ख्याली पुलाव पूरे भी हो गए यानी कि मसलन वो कहती है भगवान पैसा हो जाता तो हम वॉशिंग मशीन खरीद लेते अच्छा भैया इत्तेफाक की बात ये कि किसी जमाने में बैंक ने वॉशिंग मशीन देनी शुरू कर दी तो भैया वो बड़ी खुश हो गई बोली देखिए भगवान ने दे दिया आपको वॉशिंग मशीन हम बोला यार जब तक बैंक ने नहीं दिया था तब तक तो नहीं थी ना वॉशिंग मशीन आज बैंक ने दे दिया तो आपको मिलने लगी अभी साहब फिर उनकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई अब तो रिटायर हो गया अब बैंक का काम खत्म हो गया अब वो फिर भगवान से हाथ जोड़े कह रही थी कि हे भगवान वॉशिंग मशीन ठीक हो जाती तो ये उनका ख्याली पुलाव पका रही थी कि ठीक हो जाएगा भगवान करेगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाए कहा ठीक हुआ हम आज जाकर के उनके लिए एक नई वॉशिंग मशीन खरीद लाए अब भैया उनका वो कहती ख्याली पुलाव हमारा पूरा हो गया यार ये कैसा खयाली पुलाव है जो पूरा हो गया मगर खैर देखिए साहब मैंने बहुत लंबी बातें कर दी खयाली पुलाव पर मगर मैंने जब ये ये शुरू किया था हमने एक बात कही तो उस वक्त तो बहुत खयाली पुलाव पकाए थे सोचा था एक दिन अमीन सायनी जैसा बनकर निकलूंगा अब साहब सयानी जैसा बनकर निकला नहीं निकला यह तो आप ही बता सकते हैं मगर मैं एक बात पक्की कह सकता हूं कि खयाली पुलाव अगर आपको किसी भी तरह से कुछ भी करने के लिए मजबूर कर दे तो साहब खयाली पुलाव बुरे नहीं है क्योंकि उसमें आप अपने दिमाग में भी खाते हैं और सच बताएं मेहनत करके उसको पेट में भी खा लेते हैं तो खयाली पुलाव सचमुच में काम की चीज है अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि साहब हम लोग अपनी सौवीं पायदान के पास पहुंच रहे हैं और सौवीं पायदान के पास पहुंचने के लिए मैंने एक चीज तो सोच रखी है वो यह है कि मैं आप कि जो बातें यानी आपके जो कमेंट्स हैं मैं उनको जरूर आप तक पहुंचाऊंगा मैं बेशक शायद नाम तो नहीं लूंगा मगर आपके जो कमेंट्स यानी जो आपने रेस्पॉन्सेज दिए हैं मेरे इन एपिसोड्स पे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा तो अगर भैया किसी को कुछ कहना हो तो बता दो और आप मुझे बता दें मेरा ट्विटर हैंडल है हमने एक बात कही एच -E, e K B W -A, A T K A H I हमने एक बात कही पर आप अपनी बात कह दीजिए और यहां पर हम आज का अपना आज की अपनी बात मैं पूरी कर रहा हूं खत्म कर रहा हूं और आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि भैया बातें करते रहो पता नहीं कब तक बात करने का मौका मिलेगा पता नहीं कब तक कोई सुनने वाला मिलेगा पता नहीं कब तक वो सुनेगा जिसे आप सुनाना चाहते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बातें करते रहिए अरे मुझसे करिए दोस्तों से करिए रिश्तेदारों से करिए परिवार वालों से करिए बच्चों से करिए पत्नी से करिए किसी से भी करिए मगर बात करते रहिए बातें करते रहने से ही बातें चलती रहेंगी दोस्तों अगर बातें कम हो जाएंगी या बातें बंद हो जाएंगी तो वो दिन बेहद तकलीफ वाला दिन होगा मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ या मेरे किसी भी दोस्त के साथ ऐसा मौका ऐसा वक्त ऐसा समय आए तो चलिए साहब साल का पहला आ, एपिसोड आपके सामने आ गया है और आपने इसको अपना समय दे दिया है मैं उसके लिए आभारी हूं और आज की बात बंद करता हूं नमस्कार तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतला देर से कितनी दूर खड़ी वो और करी जाओ खाभ हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करी जाओ